महाभारत कर्ण पर्व एकोनासी तमोध्याय अर्जुन का कौरव सेना का विनाश करके खून की नदी बहा देना और अपना रथ कर्ण के पास चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से कहना तथा श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख शल्य और कर्ण की बातचीत तथा अर्जुन द्वारा कौरव सेना का विध्वंस संजय उवाच अर्जुनस्तु महाराज हैन्य चतुर्विध सूतपुत्र चक्रुद्धम दृष्ट्वा च महारिणे सोड़िदा तो महि कंसापा मनुष्यशीर्ष पाषाण हस्तस्वकृतरोधसम शूरास्थी चंकना काुना छत्र हंस प्लोपेता वीरवृक्षापहारिणी हर पदतीं उर्फे नीला धनुशरधपेता नरशुद्रकलिनी चर्म वर्म ब्रमोपेता रठो रूपसुला जय जय श्री जयषिण चुतरां भीरूण चुदूतरां नदी पर्व प्रवर्तय्वा चिभत्सु पर वीर वास्ुदेविद वाक्यम अब्रवीदपुरुष श संजय कहते हैं महाराज उस महासमर में शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने क्रोध में भरे हुए शुत्रपुत्र शुत्रपुत्र को देखकर कौरवों की चतुरंगणी सेना का विनाश करके वहां रक्त की नदी बहा दी जिसमें जल के स्थान में पृथ्वी पर रक्त ही बह रहा था मांस मज्जा और हड्डियां कीचड़ का काम दे रही थी मनुष्यों के कटे हुए मस्तक पत्थरों के टुकड़ों के समान जान पड़ते थे हाथी और घोड़ों की लाशें कगार बनी हुई थी सूरवीरों की हड्डियों के ढेर वहाँ सब और बिखरे हुए थे कौमें और गिद्ध वहाँ अपनी बोली बोल रहे थे छत्र ही हंस और छोटी नौका का काम देते थे वीरों के शरीर रूपी वृक्ष को वह नदी बहाय ले जाती थी उसमें हार ही कमलवन और सफ़ेद पगड़ी ही फेंद थी मनुष्य और बाण वहाँ मछली के समान जान पड़ते थे मनुष्यों की छोटी छोटी, छोटी खोपड़ियाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी ढाल और कवच ही उसमें भवर के समान प्रतीत होते थे रथ रूपी छोटी नौका से व्याप्त वह नदी विद्याभिलाषी वीरों के लिए सुगमता पूर्वक पार होने योग्य और कायरों के लिए अत्यंत दुस्तर थी उस नदी को बहाकर पुरुष प्रवर अर्जुन ने नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा अर्जुन वाचम एस केतु रणे कृष्ण सुतपुत्र पुत्रस्य दृश्य ते भीम सेना जस अर्जुन बोले श्री कृष्ण रणभूमि में यह स्तूतपुत्र कर्ण की ध्वजा दिखाई देती है ये भीमसेन आदि वीर महारथी कर्ण से युद्ध करते हैं भगना शोभे जनार्दन राजा धार्यता जनार्दन ये पांचाल योद्धा कर्ण से डरकर भाग रहे हैं यह राजा दुर्योधन है जिसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ है और कर्ण ने जिनके पांव उखाड़ दिए हैं उन पांचालों को खदेड़ता हुआ यह बड़ी शोभा पा रहा है कृप्च कृतवर्मा च्रोण महारथेपु रोभ कृतवर्मा और महारथी अश्वत्थामा ये सूतपुत्र से सुरक्षित हो राजा दुर्योधन की रक्षा करते हैं यदि हम इन तीनों को नहीं मारते हैं तो ये सोमकों का संहार कर डालेंगे एस संचार को सूत पुत्र श्री कृष्ण बाग के बागडोर भाग में बैठकर सूत पुत्र का रथ हाँकते हुए बड़ी शोभा पाते हैं तत् में बुद्धि महारथम ना हवा समणम निवर्ति से कथचन राधेतान था संजया च महाराथा निशा सी कुयात्मशताम जनाद जनार्दन यहाँ मेरा ऐसा विचार हो रहा है कि आप मेरे इस विशाल रथ को वहीं हाँक ले चले जहाँ कर्ण खड़ा है मैं सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना किसी प्रकार पीछे नहीं लौटूंगा अन्यथा पुत्र हमारे देखते देखते पांडव तथा संजय महारथियों को समरभूमि में निश्चेष कर देगा किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा तथा प्राजाथेना सुवि कर्णम प्रति महे भगवान श्री कृष्ण रथ के द्वारा महाबाहू पांडवान हरि आसवास अंध थे रै पांडु सैन्य सर्वस अर्जुन के, के अनुमति से महाबाहू श्री कृष्ण रथ के द्वारा ही पांडव सेनाओ को सब और से आश्वासन देते हुए आगे बढ़े रथघोष संग्रामे पांडवे यसवास निल्य मेघो घन्वर नरेश संग्रामे पांडवपुत्र अर्जुन के रथ का व घर घर घोष इंद्र के वज्र के घर के तथा मेघ समूहों की गर्जना के समान प्रतीत होता था महता रथ घोषेण पाण्डव अभ्याद अभ्यद प्रमेत्माजी स्थवा सत्य पराक्रमी पांडव अर्जुन अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे वे महान रथ घोष के द्वारा आपकी सेना को परास्त करते हुए आगे बढ़े तमाया तम वह श्वेता स्व कृष्ण सारथि मद्राजोद्रवित कर्ण केतुम दृष्टवा महात्म श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं उन श्वेत वाहन अर्जुन को आते देख और उन महात्मा की ध्वजा पर दृष्टिपात करके मद्राज सलिनी कर्ण से कहा अयम स रथ कृष्ण सारथि नग्न मित्र समरे यम कर्ण परिपृक्ष थे कर्ण तुम जिसके विषय में पूछ रहे थे वही यह घोड़ों वाला रथ जिसके सारथी श्री कृष्ण है सम्रांगण में शत्रुओं का संहार करता हुआ इधर ही आ रहा है एंतृनु तम हन्येयो भविष्य ये कुंती कुमार अर्जुन हाथ में गांडी उधर लिए हुए खड़े हैं यदि तुम आज उनको मार डालोगे तो वह हम लोगों के लिए श्रेयस्कर होगा धनुर्जाम पताका धनुर्जा चंद्र तारा का पता का देखो अर्जुन के धनुष की यह चंद्रमा और तारों से चिन्हित यह रथ की पताका है जिसमें छोटी छोटी घंटियां लगी है वह आकाश में बिजली के समान चमक रही है इस ध्वजा कृपाथमाण सम्य अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग में एक भयंकर वानर दिखाई देता है है जो सब और देखता हुआ का भय बढ़ा रहा रथ पर बैठ कर घोड़े हाकते हुए भगवान श्री कृष्ण के चक्र तथा सारंग धनु गोचर हो रहे हैं एक तत्त कूजि कांडीभिष्ट शब्द सां एते के के द्वारा खीचा गया गांडी रहा है। सिद्धहस्त अर्जुन के छोड़े हुए ये बाण का विनाश विशालायत ताम राक्षय पूर्ण चंद्र निभाते रायि जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते उन राजाओं के कटे हुए मस्तकों से यह रणभूमि पटी जा रही है उन मस्तकों के नेत्र बड़े बड़े और लाल हैं तथा मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है एते पुण्य उद्धतारण के ये अस्त्र शस्त्रों सहित उठी हुई भुजाए जो परिघों के समान भोटी तथा पवित्र सुगंध युक्त चंदन से चर्चित है काट कर गिराई जा रही है निरस जिहता दि कतिता पाच्यम से चितौ चीना विशेष ये कौरव पक्ष के सवारों सहित घोड़े छत विक्षत हो अर्जुन के द्वारा गिराए जा रहे हैं उनकी जीभे और आंखें बाहर निकल आई है ये गिरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं एते गजा संभा पार्थिना प्रपद्यो ये हिमाचल प्रदेश के हाथी जो पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते हैं पर्वतों के समान धराशायी हो हैं अर्जुन ने इनके कुंभ स्थल काट डाले हैं गंधर्व नगराकार नगर के समान विशाल रथ है जिनसे ये मारे गए राजा लोग उसी प्रकार नीचे गिर रहे हैं जैसे पुण्य समाप्त होने पर स्वर्गवासी प्राणी विमान से नीचे गिर जाते हैं व्याकुलतमत्यर्थम पर सैंडम के रेट नाम नाना मृग सहस्राणाम जूथम के शरीर नाम यथा क्रीडधारी अर्जुन ने शत्रु सेना को उसी प्रकार अत्यंत व्याकुल कर दिया है जैसे सिंह नाना जाति के सहस्रो मृगों के झुंड को व्याकुल कर देता है तो प्रतिभा राधा पुत्र कर्ण अर्जुन बड़े बड़े रथियों का संहार करते हुए तुम्हें ही प्राप्त करने के लिए इधर आ रहे हैं यह शत्रुओं के लिए असह्य है तुम भरतवंशी वीर का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। तुम दया और प्रमाद छोड़कर कर भृगवंशी परशुराम जी के देव अस्त्र का स्मरण करो उनके उपदेश के अनुसार लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना धनुष को अपनी मुट्ठी से दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना और बाणों का संधान करना आदि बातें याद करके मन में विजय पाने की इच्छा लिए महारथी अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो ऐसा विधीर्यते सेना था अर्जुन सह भया तुर्णम निघ्नता अर्जुन थोड़ी ही देर में बहुत से शत्रुओं का संहार कर डालते हैं इसीलिए उनके भय से दुर्योधन की यह सेना चारों ओर से छिन्न भिन्न होकर भागी जा रही है हि हम यथाश्योते वपु इस समय अर्जुन का शरीर जैसा उत्तेजित हो रहा है उससे मैं समझता हूँ की वे सारी सेनाओं को छोड़कर तुम्हारे पास पहुँचने के लिए जल्दी कर रहे हैं नजब स्थाते पार्थो क्रोध तृप्तरे के पीड़ित होने से अर्जुन क्रोध से तम तमा उठे हैं इसलिए आज तुम्हारे सिवा और किसी से युद्ध करने के लिए वे नहीं रुक सकेंगे वृथम धर्मराजम तो दृष्टवा सुदृढ़वीक्षत शिखंड सात्म च पार्षत द्रौपदी नकुमच परोधरक्त क्षण क्रुद्धो जिघांसु सर्विवान् तुमने धर्मराजिष्टि को अत्यंत घायल करके रथीन कर दिया है श्रीखंडित्रुपद कुमार धिष्ठ दुमन द्रौपदी के पुत्रों उत्तमौजा युधामन्यो तथा दोनों भाई नकुल सहदेव को भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुंची पहुंची है यह सब देखकर कर शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे हैं उनके नेत्र रोष से रक्त वर्ण हो गए हैं अतः वे समस्त राजाओं का संघार करने की इच्छा से एकमात्र रथ के साथ सहसा तुम्हारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं त्वरितो तो भी तक इसमें संदेह नहीं कि सेनाओं को छोड़कर बड़ी उतावली के साथ हम लोगों पर टूट पड़े हैं अतः अच्छा कर्ण अब तुम भी इनका सामना करने के लिए आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुधर ऐसा करने में समर्थ नहीं है न तम पशा विलोके स्मृत तत्व्यम धनुर्धनम अर्जुनम समरे क्रुद्धम जो बेलाधारे इस संसार में मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी धनुर्धर को ऐसा नहीं देखता जो समुद्र में उठे हे ज्वार के समान सम्रांगण में कुपित हुए अर्जुन को रोक सके नाश्य रक्षा पश्चिम न चेषत एक भी आति पश्य साफल्य महात्म मैं देखता हूँ कि अगल बगल से या पीछे की ओर से उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है वे अकेले ही तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं अतः देखो तुम्हें अपनी सफलता के लिए कैसा सुंदर अवसर हाथ लगा है तम ही कृष्ण रड़े सं साधेमा हे तब ध राधेय प्रत्युद्या ही धनंजय राधा पुत्र रणभूमि में तुम्हें श्रीकृष्ण और अर्जुन को परास्त करने की शक्ति रखते हो तुम्हारे ऊपर ही यह भार रखा गया है इसलिए तुम अर्जुन को रोकने के लिए आगे बढ़ो समान भीष्मी कृप एड चबाचिन तम निवारय हे तुम भीष्मा तथा कृपाचार्य के समान परमी और तो इस महासमर में आक्रमण करते हुए सभ्य अर्जुन को रोको सर्पम दे सर्प घर जहि कर्ण धनंजयम कर्ण जीभ लपलपाते हुए सर्प ग्रजते हुए साण और वनवासी व्याघ्र के समान भयंकर अर्जुन का तुम वध करो एते धाष्टा महाराथाह अर्जुन महारथा अर्जुनस्य तुर्ण निरपेक्षा धना देखो समरभूम में दुर्योधन की सेना के ये महारथी नरेश अर्जुन के भय से आत्मिय जनों की भी अपेक्षा न रखकर बड़ी उतावली के साथ भागे जा रहे हैं द्रवतामथ तेषा तू ना जोधि मानव भय हाजो भवीर तामृत सूतनंदन सूतनंदन इस युद्ध स्थल में तुम्हारे सिवा ऐसा कोई भी, भी वीर पुरुष नहीं है जो उन भागते हुए नरेशों का भय दूर कर सके एम कुह सर्वे द्वीप मसाद्युगे धिष्ठिता पुरुषव्याघ्र शरण पुरुष सिंह इस समुद्र जैसे युद्ध स्थल में तुम द्वीप के समान हो ये समस्त कौरव तुमसे शन पाने की आशा रखकर तुम्हारे ही आश्रय में आकर खड़े हुए हैं वैदेशंब काम्बोजा तथा नग्न जित स्वया गाधाराशाम जया धृतिया जिता, जिता संख्य दुर्जयाधेय ततः प्रत्यय पांडव राधानंदन तुमने जिस धैर्य से पहले अत्यंत दुर्जय विदेह अम्ब काम्बोज नग्नजित तथा गांधार गणों को युद्ध में पराजित किया था उसी को पुनः अपनाओ और पांडुपुत्र अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ो वास महाबाह महाबाहो पौरुषे महाबाहो तुम महान पुरुषार्थ में स्थित होकर अर्जुन से सतत प्रसन्न रहने वाले विष्णुवंशी वासुदेव वसुदेवनंदन श्री कृष्ण का भी सामना करो यथाइके दया पूर्व कृतो दिग्विजय अम um... जथा सो सर्व जैसे पूर्व में तुमने अकेले ही संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई थी इंद्र की दिव्य शक्ति से भीम पुत्र घटोत् बुध किया था उसी तरह इस सारे बल पराक्रम का आश्रय ले पुत्र अर्जुन को मार डालो कर्णवाच प्रकृति प्रतिभासी महाबाहो मां भयसे स्व धनंजयान कर्ण कहा इस समय तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो और मुझसे सहमत जान पड़ते हो महाबाहो तुम अर्जुन से डरो मत पश्य बाहोर्बल्बे हिद्य शिक्षित्य चपस््य मय ऐ कोद्य निह निश्यापे पांडुवा नाम महा आज मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखो और मेरी शिक्षा की शक्ति पर भी धृष्टिपात करो आज मैं अकेला ही पांडवों की विशाल सेना का संहार कर डालूंगा कृष्ण पुरुष सिंह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ कि युद्ध स्थल में उन दोनों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध किए बिना मैं किसी तरह पीछे नहीं हटूंगा सबसे व नितस्ताभ्याम अन्योंडि जय हृताथोद्य भविष्यामी हवा वाप्य अथवा उन्ही दोनों के हाथों मारा जाकर सदा के लिए सो जाऊंगा क्योंकि रण में विजय अनिश्चित होती है आज मैं उन दोनों को मारकर अथवा मारा जाकर सर्वथा कृतार्थ हो जाऊंगा शल्य वाच अजयनम प्रवदंती योद्धे महारथा कर्ण रथ प्रवीरम एकाकिनम कृष्णाभिगुप्तम कि विजय तुम का इहो सहेत चल ने कहा कर्ण रथियों में प्रमुख वीर अर्जुन अकेले भी हों तो महारथी योद्धा उन्हें युद्ध में अजय बताते हैं फिर इस समय तो वे श्री कृष्ण से सुरक्षित हैं ऐसी दशा में कौन इन्हें जीतने का साहस कर सकता है कर्णवाच नैता दसो जात बलो के रथोत्मोद उपस्त्र नाम तमें दिशं प्रतियोश्याम पार्थम महाक्य पौर शर्ण बोला सल मैंने जहां तक सुना है वहां तक संसार में ऐसा श्रेष्ठ महारथी वीर कभी नहीं उत्पन्न हुआ ऐसे कुंती कुमार अर्जुन के साथ मैं महासमर में युद्ध करूंगा मेरा पुरुषार्थ देखो रणेतर तेरथ प्रवीर स्थिति कौरव राजपुत्र सवाद्यमा नि कर्णसादे तदंता ये रथियों में वीर कौरव राजकुमार अर्जुन अपने श्वेत अश्व द्वारा रणभूमि में विचर रहे हैं ये आज मुझे मृत्यु के संकट में डाल देंगे और मुझ कर्ण का अंत होने पर कौरव दल के अन्य समस्त योद्धाओं का विनाश भी निश्चय ही है राजपुत्रस्य हस्ताः च पांडव न समोध योध राजकुमार अर्जुन के दोनों विशाल हाथों में कभी पतिना नहीं होता उनमें मनुष्य के उनमें धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह बन गए हैं और वे दोनों हाथ कभी काँपते नहीं हैं उनके अस्त्र शस्त्र भी सुदृढ़ हैं वे विद्वान एवं शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले हैं पांडपुत्र अर्जुन के सम्... समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है घृणा नेनेकानिक कंक पत्रा एक प्रति चाशु ते क्रोसमात्रोघा कस्ोधो सृथिव्या ये कंकपत्र युक्त अनेक बाणों को इस प्रकार हाथ में लेते हैं मानो एक ही बाण हो और उन सब सबको शीघ्रतापूर्वक धनुष पर रख कर चला देते हैं वे अमोक बाण एक कोष दूर जाकर गिरते हैं अतः अच्छा इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा योद्धा कौन है खाण्डवेजो कृष्ण उन पांडवशाली और अतिरथी वीर अर्जुन ने अपने दूसरे साथी श्री कृष्ण के साथ जाकर खांडवन में अग्निदेव को तृप्त किया था जहाँ महात्मा श्री कृष्ण को तो चक्र मिला और पांडवपुत्र सभ्य साची अर्जुन ने गांडी धनुष प्राप्त किया उदाहरण अंतकरण वाले महाबाहू अर्जुन ने अग्निदेश से अग्नि श्वेत घोड़ों से जुता हुआ गंभीर घोष करने वाला एक भयंकर रथ दो दिव्य विशाल और अक्षय तर्कश तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए तथा के को पृथ्वी उन्होंने इंद्रलोक में जाकर असंख्य काल के नामक संपूर्ण दैत्यों का श्रृंगार किया और महादेव दत्त नामक शंख प्राप्त किया अतः पृथ्वी पर उनसे अधिक कौन है महादेव तो महानुभावः जिन महानुभाव ने अस्त्रों द्वारा उत्तम युद्ध करके साक्षात् महादेव जी को संतुष्ट किया और उनसे त्रिलोकी का संहार करने में समर्थ अत्यंत भयंकर पाशपत पाशपात का पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया पृथक पृथक द्रमेयाघानाणी नृषिंग सकाल सुरा समेता भिन्न भिन्न लोकपालों ने आकर उन्हें ऐसे महान अस्त्र प्रदान किए जो युद्ध स्थल में अपना सानी नहीं रखते उन पुरुष सिंह ने रणभूमि में उन्हें अस्त्रों द्वारा संगठित होकर आए हुए कालके नामक अस्त्रों का शीघ्र ही संहार कर डाला तथा विराट से पुरे समय तान सर्वान्न एक रथे न चे जहारध्य वस्त्रणि चात महारथेभ्य इसी प्रकार विराट नगर में एकत्र हुए हम सब लोगों को एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध में जीतकर अर्जुन ने उस विराट का गोधन लौटा लिया और महारक्षियों के शरीरों से वस्त्र भी उतार लिए तमे दृसम गुणोपन्नम कृष्ण द्वितीय परमृपा वही स्वयं सर्वलोक इस प्रकार जो पराक्रम संबंधी गुणों से संपन्न श्री कृष्ण की सहायता से युक्त और क्षत्रियों से सर्वश्रेष्ठ है क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ है उन्हें युद्ध के लिए ललकारा संपूर्ण जगत के लिए बहुत बड़े साहस का काम है इस बात को मैं मैं भी जानता हूं। अनंत नारायण प्रतिगुप्ता वर्षा युत गुणा न श्या वक्त समे सर्वोक महात्म शखचक्रां विष्णुसुवात्म से अर्जुन उन अनंत पुराक्रमी उपमा रहित नारायण अवतार हाथों में शंखचक्र और खड्ग धारण करने वाले विष्णु स्वरूप विजयशील वसुदेव पुत्र महात्मा भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित है, जिनके गुणों का वर्णन संपूर्ण जगत के लोग मिलकर दस हजार वर्षों में भी नहीं कर सकते भयमें वैजाते साधक चृष्ट् कृष्णा करे समेत अतीव पार्शो युधकाभ्यो नारायणश्चा प्रतिचक्रयुद्ध एवं विधौ पांडववासुदेव चले स्वदेशे भृष्ण श्री कृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर मिले हुए देखकर मुझे बड़ा भय लगता है मेरा हृदय घबरा उठता है अर्जुन युद्ध में समस्त धर्म से बढ़कर है और नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण भी चक्र युद्ध में अपना सानी नहीं रखते पांडुपुत्र अर्जुन और वसुदेवनंदन श्री कृष्ण दोनों ऐसे ही पराक्रमी हैं हिमालय भले ही अपने स्थान से हट जाए किंतु दोनों कृष्ण अपनी मर्यादा से विचलित नहीं हो सकते उभौ ही सूरौ बलि दृढ़ायुध महारथौ संघ एक फागुनवासुदेव कौन्य प्रतीया मृदते वे दोनों ही सौर्य सम्पन्न भलवान सुदृढ़ आयुधों वाले और महारथी हैं उनके शरीर सुगठित एवं शक्तिशाली है शल्य ऐसे अर्जुन और श्रीकृष्ण का सामना करने के लिए मेरे सिवा दूसरा कौन जा सकता है मनोरथो यस्तु महाद्य मध्य से युद्ध प्रति पांडव से नैतच्चिरादास अत्यभुत छिद्रमु्यूपूरी पात मा कृष्ण निहन्य तो मद्रराज अर्जुन के साथ युद्ध के विषय में जो आज मेरा मनोरथ है वह अविलंब और शीघ्र सफल होगा यह युद्ध अत्यंत अद्भुत विचित्र और अनुपम होगा मैं युद्ध स्थल में इन दोनों को मार गिराऊंगा अथवा वे दोनों ही कृष्ण मुझे मार डालेंगे इति प्रवांसल्यम अमित्र हंता कर्णोरड़ मेघ इवनाद अभेत्यपुत्रेण तवाभिनित सभेत्य चोवाच कुरु प्रवीरम कृपं चोज च महाभुज बुभ तथाधारपतिम सहाज गुरो चावरज तथात्मन पदा नो न्वीपा दिन सेता द्रवता चिताजन श्रमेण संयोजेतासु सर्व यथादिवीक्षिता हण्ह भूमिपाजन् श्रुहंतल्य से ऐसा कहकर रणभूमि में मेघ के समान उच्च स्वर से घर्जना करने लगा उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने निकट आकर उसका अभिनंदन किया उससे मिलकर कर्णे कुरुकुल के उस प्रमुख वीर से महाबाहु कृपाचार्य और कृतवर्मा से भाइयों सहित गांधार राज सकली से गुरुपुत्र अश्वस्थामा से अपने छोटे भाई से तथा पैदल और गजारोही सैनिकों से इस प्रकार कहा वीरों श्री कृष्ण और अर्जुन पर धावा करो उन्हें आगे बढ़ने से रोको तथा शीघ्र ही सब प्रकार से प्रयत्न करके उन्हें परिश्रम से थका दो भूमि ऐसा करो जिससे तुम्हारे द्वारा अत्यंत क्षत विक्षत हुए उन दोनों कृष्णों को आज मैं सुखपूर्वक मार सकूं तथेत चोक्ता त्वरितार्जुनम जिघांस वो वीरतरा सभ्यो सरिश जगुदित धनंजय कर्ण निदेश तब बहुत अच्छा कहकर वे अत्यंत वीर सैनिक बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को मार डालने के लिए एक साथ आगे बढ़े कर्ण के आज्ञा का पालन करने वाले वे महारथी योद्धा युद्ध स्थल में बाणों द्वारा अर्जुन को चोट पहुंचाने लगे नदी नदम्भूर जलो महाडभ यथा तथा तान समर्जुड़ो ग्रसत न सं न तथा सरोमान मुंश मनो रूप भी प्रदीशते विदारिता सुसरी दिता हता परंतु जैसे प्रचुर जल से भरा हुआ महासागर नदियों और नदों के जल को आत्मसात कर लेता है उसी प्रकार अर्जुन ने सम्रांगण में उन सब वीरों को ग्रथ लिया वे कब धनुष पर उत्तम बाणों का संधान करते और कब उन्हें छोड़ते हैं यह शत्रुओं को नहीं दिखाई देता था किंतु अर्जुन के बाणों से विदुड़ हुए हाथी घोड़े और मनुष्य मुरु, प्राण शून्य हो धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे सरा गांडिव चारु चारुमंडलम युगांत सूर्य प्रतिमान प्रतिमाजस नव कौरवासे गु दीक्षितय यम क्षुसो जना उस समय अर्जुन प्रलय काल के के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पडते थे। उनके बाण किरण समूहों समान का छिड़क रहे थे खींचा हुआ गांडी धनुष सूर्य के मनोहर मंडल सा प्रतीत होता था जैसे रोगी नेत्र वाले मनुष्य सूर्य की ओर नहीं देख सकते उसी प्रकार कौरव अर्जुन की ओर देखने में असमर्थ हो गए थे सर्वोत्तम संप्रहितान महारथे चिक्षेदा प्रहसौ भूयस्तुआ सीसन्जत पूर्ण मंडल कौरव महारथियों के चलाए हुए उत्तम बाणों को कुंती कुमार ने अपने सर द्वारा हस्ते हस्ते काट दिया। उनका गांधी जाकर पूरा बन गया था और उसके द्वारा बाढ़ समूहों का प्रहार करते थे यथोग्र रश्मि सुच शुक्र विवस्वान हरसे जलौघान तथा जुनो बाण गणान्य तथा हसे हम तो वप आंद्र राजेंद्र जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती प्रचंड किरण वाले सूर्यदेव धरती के जल समूहों को अनायास ही सोख लेते हैं उसी प्रकार अर्जुन अपने बाण समूहों का प्रहार करके आपकी सेना को भस्म करने लगे तम अभ्य सजन कृप तथे भोजस्तव स्वयं महारथो द्रोण सुत कही अबा कि उस समय समय कृपाचार्य उन पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए ओर उसी समय उसी प्रकार आपके पुत्र स्वयं राजा दुर्योधन और महारथी अश्वत्थामा भी पर्वत पर वर्षा करने वाले बादलों के समान अर्जुन पर बाणों की वृष्टि करने लगे तमाम प्रयत्नतः पांडवस्वरण महाभवे संप्रहिताम प्रयत्न इच्छा से आक्रमण करने वाले उन सब योद्धाओं द्वारा प्रयत्न पूर्वक चलाए गए उन उत्तम बाणों को महासमर में युद्ध कुशल पांडु पुत्र अर्जुन ने तुरंत ही अपने बाणों द्वारा काट डाला और उनकी छाती में तीन तीन बाण बारे सकांडत पूर्ण तपन पुनर्जुन भास्कर बभू सरोग्य रश्मि शुचय शुक्रमध्यको यथ सूर्य परिवेश खेचे हुए गांधीव धनुष रूपी पूर्ण मंडल से युक्त अर्जुन रूपी सूर्य अपने बाण रूपी प्रचंड किरणों से प्रकाशित हो शत्रुओं को संताप देते हुए ज्येष्ठ और आषाढ़ के मध्यवर्ती उस सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे जिस पर घेरा पड़ा हुआ था अथाग्रम बाढ़र्धन पराभिन्रोड़ सुतभ चतर्भरश्वा चतर कपिम तत तरश्च नारा चरवा की तदनंतर द्रोणपुत्रा ने दस बाणों से अर्जुन को तीन से भगवान श्री कृष्ण को और चार से उनके चारों घोड़ों को घायल कर दिया तत्पश्चात यह ध्वजा पर बैठे हुए वानर के ऊपर बाणों तथा उत्तम नाराजों की वर्षा करने लगा तथा पितम स्तकार अया चतुर्भ पुनस्त्री तब अर्जुन ने तीन बाणों से चमकते हुए उसके धनुष को एक छूर के द्वारा के द्वारा सारथी मस्तक को को चार बाणों से उसके चारों घोडों तथा तीन से उनके ध्वज को भी के रथ से नीचे गिरा दिया सरो अलंकृत महाधनम कामु हाशि प्रवरम गिरह फिर अस्वस्था माने रोष में भरकर मणि हीरा और सुवर्ण से अलंकृत तथा तक्षक के शरीर की भांति अरुण कांति वाले दूसरे बहुमूल्य धनुष को हाथ में लिया मानो पर्वत के किनारे से विशाल अजगर को उठा लिया हो समायुधम चौपन भूतले धनुष्चुण गुणाधिक सर्दयत्ता भज अपने टूटे हुए धनुष को सूर्वीर कर अधिक गुणशाली अश्वस्थामा ने उस धनुष पर प्रत्या चढ़ाई और किसी से पराजित न होने वाले उन दोनों नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन को उत्तम बाणों द्वारा निकट से पीड़ित एवं घायल करना आरंभ किया कृप्च भोजस्वात्मज तो थे पांडवृषभ महारथागम स्थितो धरा युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए कृपाचार्य और आपके पुत्रोधन ये महारथी युद्ध स्थल में अनेक बाणों द्वारा पांडव प्रवर अर्जुन को चोट पहुँचाने लगे मानो बहुत से मेघ सूर्यदेव पर टूट पड़े हो कृपस् पार्थ सथरम थरा पत्र भी सामर्पयद बाहू तथा यहाद्रधर पुरा सहस्त्र भुजाओं वाले कार्तिक अर्जुन के समान पराक्रमी कुंती कुमार अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के बाण सहित धनुष घोड़े ध्वज और सारथी को भी उसी प्रकार डाला जैसे पूर्व काल में वज्रधारी ने राजा बलि के धनुष आदि को क्षतिग्रस्त कर दिया था सारा निपाति ध्वजावे चतुर् महा हवे कृत कृपो बाण सहस्त्रो तो। यथा प्रथमं उस महासमर में अर्जुन के बाणों द्वारा जब कृपाचार के आयु नीचे गिरा दिए गए और ध्वज खंडित कर दिया गया उस समय किटधारी अर्जुन ने जैसे पहले भिस्म को सहस्रो बाणों से अवेटित कर दिया था उसी प्रकार कृपाचार्य को हजारों बाणों से बांधता ततः तत्पश्चात प्रतापी अर्जुन ने गर्जना करने वाले आपके पुत्र दुर्योधन के ध्वज और धनुष को अपने बाणों द्वारा काट दिया फिर कृतवर्मा के सुंदर घोड़ों को मार डाला और उसकी सूतेतना जघान नागा स्वर था स्वर तथा सुमहदेत्रिवाम बसा था इसके बाद अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ घोड़े सारथी धनुष और ध्वजाओं सहित रथों हाथियों और अश्वों को भी मारना आरंभ किया फिर तो पानी से टूटे हुए पुल के समान आपकी वह विशाल सेना सब ओर बिखर गई तथो अर्जुन सहा चकार सत्र्यता मातुरान प्रयातम तत प्रयात चरित धनजयम सतक्रतम्विजघ्नुसम था समन्वधा पुनरुस्थितईवज रथ सुयुक्त परिज तदन श्री कृष्ण ने व्याकुल हुए समस्त शत्रुओं को अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही दाहिने कर दिया फिर वृत्तासुर को मारने की इच्छा से आगे बढ़ने वाले इंद्र के समान वेगपूर्वक आगे जाते हुए धनंजय पर दूसरे योद्धाओं ने ऊंचे किए ध्वज वाले सुसज्जित रथों द्वारा पुनः धावा किया अथभ्ये सृत प्रतिनंजयसा मुख महारिखंडी सैन्य यमित सरहि विदारियो तो व्यनतन शुभैरव अर्जुन के सम्मुख जाते हुए उन सत्रों के सामने पहुँच महारथी महारथी शिखंडी के नकुल और सहदेव ने उन्हें रोका और पहने बाणों द्वारा उन सब को विदृण करते हुए भयंकर गर्जना की तथो भिजगटु कपिता परस्परम सरय तथा जो गति भी सुते चरे कुरु प्रवीरा संजय यथा सुरापुरा पुरा देव तथा हवे तत्पश्चात संजयों के हाथ भिड़े हुए कौरवीर कुपित हो शीघ्र और तेजी बाणों द्वारा एक दूसरे पर उसी प्रकार चोट करने करने लगे, जैसे में में देवताओं के साथ युद्ध करने वाले ने संग्राम में पर पर प्रहार किया था। सुकाह स्वरथा परम तप झगर चिर बच्चोरे सुन तपाने वाले नरेश हाथी सवार घुड़सवार तथा रथी योद्धा विजय चाहते हुए स्वर्ग शत्रुओं पर टूट पड़ते से और अच्छी तरह छोड़े हुए बाड़ों द्वारा एक दूसरे को उहरी चोट पहुंचाते थे तो महात्म भी कृत महामृद परस्परम चतुर्दो वै विधि पार्थिव प्रभा चूर्यश भवत महाराज उस महासमर में महामनस्पति श्रेष्ठ योद्धाओं ने परस्पर छोड़े हुए बाणु द्वारा घोर अंधकार फैला दिया चारों दिशाएं विदिशाएँ तथा तो सूर्य की प्रभा भी उस अंधकार से आच्छादित हो गई इस श्री महाभारत कर्ण पर्व संकुल युद्ध एक उनाशीति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय उन्यासीवा अध्याय पूरा हुआ